do carro भूलवृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा गिरीन्द्र बिहारी देव की जय श्री नय गौर हरिव श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय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 गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल श्री राधारमण हरि गोविंद जय वृंदवन बिहारी लाल की जय ओं नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय जय ते पराशरसूनु सवती हृदय नंदनों व्यास यमलगल वाग्म ममृतम जगत्प्यवती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण नाम जगद्धा नमा तत् हृदय येरणया प्रवर्ति तो हम बराकू तस् हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्य वंदे हम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरूंदवाईश्च श्री श्री साग्र जा सहगणरघुनाथावित सजीव साधतम सवधूत पर्जन सहित श्रीकृष्णचैतन्यमं श्री राधापादा सह गणलताश्री विशाखान्ता आजा लुजौ कनकावदीर्तनकमलायताक्ष विश्वभरौर युगधर्मौ वंदे जगत् करुण नारायण नमस्कृत्य नरम चरोत्तम देवी सरस्वती व्यास तत जयमरी वाचाकुभ्य कृपा सिंधुभ्य च पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभु करुणाबराशे हे ऊपुर्गत जनक दयावलोक हे भट्टी उम्म सुमते रघुनाथ दासजीव मे कुत मन मृदया तुलसी यत्र का पद्मण पठनम तत्र संधि ही तो हरि बोल शु वृंदावन बेहरि परम मंगल श्री चैतन्य चरतामृत श्री हरदास ठाकुर हिरण्य गोवर्धन इनके घर पर श्री नाम की महिमा का गायन कर रहे हैं श्री बलराम आचार्य इनको आदरपूर्वक बुलाकर के ले गए हैं और श्री बलराम आचार्य उनके कहने से जब श्री महाप्रभु श्री हरिदास ठाकुर नामाचार्य हिरण्य गोवर्धन इनके घर पर गए वहां हिरण्य गोवर्धन के घर पर जाकर के ये विराजमान हैं और उस समय हिरण्य गोवर्धन ने जब ये कहा कि माने ये महापुरुष आज कृपा करके हमारे घर पर पधारे हैं और इनकी महिमा का क्या निरूपण किया जाए उस समय किसी पंडित ने प्रश्न कर दिया वहां उपस्थित श्रोताओं में किसी पंडित ने हरदास ठाकुर से प्रश्न किया कि नाम के द्वारा पाप हो जाती है पाप की का क्षय हो जाता है और नाम के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है ये कैसे आप कह रहे हैं हरदास कह रहे हैं नहीं नहीं नाम का ये मुख्य फल है भी नहीं नाम का मुख्य फल तो प्रेम प्रदान करना है नाम के द्वारा पाप की निवृत्ति हो जाना और नाम के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो जाना यह तो हरे नाम का गौण फल है मुख्य फल नहीं है जैसे पाक रचना करने के लिए रसोई जाड़े के दिनों में करने के लिए अग्नि प्रज्वलित की जाती है परंतु तो जो महिला रसोई कर रही है वो साथ के साथ में कभी कभी अग्नि के ऊपर ताप भी लेती है तो जो अग्नि प्रकट की गई है वो तापने के लिए नहीं की गई है अग्नि प्रकट की गई है मूलतः रसोई करने के लिए परंतु तो जो रसोई कर रहा है उसकी शीत की निवृत्ति अपने आप हो जाती है तो अग्नि से ताप लेना अग्नि के द्वारा सर्प बिक्षू का भय दूर हो जाना ये मुख्य कारण नहीं है अग्नि के उत्पन्न करने का मुख्य कारण रसोई है पाक करना है शीत की नूर्ति या भय की नूर्ति ये उसका अनुसंगिक फल है जहां अग्नि जल रही है वहां सांप बिच्छू नहीं आएगा कीड़े के मकौड़े नहीं आएंगे वे अपने आप भाग जाएंगे तो ये उसका गौ फल है मुख्य फल नहीं है ऐसे ही हरि नाम का मुख्य फल कृष्ण प्रेम प्रदान करना है पाप की नृत्य होना और मोक्ष की प्राप्ति हो जाना ये दोनों हरि नाम के गौण फल है शीत की जड़ता की नृत्य हो जाना और भाई के निवृत्ति हो जाना ये हर नाम का गौड़ फल हो करके ही विराजमान है सूर्य का उदय होने पर जैसे चेतना प्राप्त होना मुख्य फल है वो अन्य जो फल हैं वे सब गौण होकर के विराजमान हैं। ऐसे जब श्री हरदास ठाकुर ने निरूपण किया तो इस बात को सुनकर के सबको परम परम आनंद की प्राप्ति हुई इसमें बहुत सारे शास्त्रार्थ बहुत सारे प्रश्न उपस्थित किए जाते हैं किए जा सकते हैं तो सालों के शास्त्र स्वामी पे सारूप्य तो दिये मानंद ग्रहण की बिना मत्स्य मोक्ष प्राप्त करना नाम का फल नहीं है भक्तगणों को यदि भगवान मोक्ष देना भी चाहे तो वे युज मुक्ति नामक मोक्ष नहीं चाहते हैं चार प्रकार की मुक्ति कदाचित ग्रहण कर लेते हैं सालों के साष्ट सामिप्य और सारुप्य यदि सेवा मिलती है तो ये चार प्रकार की मुक्ति को स्वीकार कर लेंगे परंतु तो पांचवे प्रकार की जो मुक्ति है सायुध्य उसे भक्तगण कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं इस प्रसंग में अनेक अनेक जो सिद्धांत हैं वो अनेक सिद्धांत यहां निरूपण किए गए हैं सच विप्ला सर्वधर्मा दास पति पथ गर्मणा निपात्यमो निरय हतभृत सद्यो विमुक्त भगवन्नाम गृण जैसे श्रीमद भागवत में गया कि सब विप्लावित सर्वधर्मा जिस अजामिल ने सारे धर्मों को त्याग कर दिया था दासी का पति हो गया था माने वेश्या का पति हो गया था और पत्तो वो निंदनीय कर्म से नीचे गिर भी गया था निपात मानो हरे हतरे हतव्रतः और उसको नरक में डालने का प्रयास किया जा रहा था परंतु तो उसने बेटे का नाम लिया तो बेटे का नाम लेने से सद्यो विमुक्तो भगवान नाम ग्रहण वो भगवान का नाम ग्रहण करते हुए विमुक्त हो गया है इसमें नाम के विषय में कुछ विचार टीकाकारों ने प्रस्तुत किए हैं कि भगवत नाम जो है वो सारे पापों की निवृत्ति कर देते हैं तो यहां पर कोई एक व्यक्ति ये कह सकता है कि नामाभास के, नामा के द्वारा पाप तो निवृत्त हो जाएंगे परंतु तो क्या पाप की वासना भी निवृत्त हो जाती है पाप की वासना बनी रहेंगे तो कह रहे हैं नहीं पाप की वासना भी धीरे धीरे निवृत्त हो जाएंगे नाम वो वस्तु है जो पाप को भी निवृत्त करेगा और पाप की वासना को भी निवृत्त करेगा अजामिल ने नामाभास लिया बेटे का नाम तो लिया तो बेटे का नाम तो सदा ले रहा था परंतु बेटे का नाम लेने पर नामाभास लेने पर भी नारायण अपने पुत्र का नाम लेने पर भी कहीं ना कहीं उसके पाप की पूरी तरह से पाप की वासना की निवृत्ति नहीं हुई होगी क्योंकि वेश्या का संग उसको बना रहा तो यहां पर एक प्रश्न उपस्थित हुआ कि क्या नाम के द्वारा पाप की नृत्ति होती है चलो माना बात परंतु पाप की बासना की निवृत्ति नहीं होती है पूर्व पक्ष रखा गया परंतु इसका उत्तर है कि नहीं नहीं भले ऊपर से देखने में ऐसा लगता है कि नाम ग्रहण करने पर भी व्यक्ति में वासना रहती है हम सब में व्यवहार में देखने में भी आता है कि भले हम माला करते हैं सोलह माला कोई चौसठ माला कोई भी कुछ भी जितनी भी करता हो तो नाम लेते हैं परंतु तो नाम लेने पर भी चलो नाम के द्वारा पाप की निवृत्ति होगी वासनाओं तो हो की निवृत्ति तो नहीं होती है मन में वासनाएं तो रहती हैं, चिंता भी रहती है संसार का कि व्यवहार की बात भी रहती है तो उसका उत्तर यह है कि यदि हम नाम ग्रहण करेंगे तो भले हम व्यवहार के बीच में फंसे रहे व्यवहार के बीच में फंसे रहने पर भी व्यवहार हमको बहुत ज्यादा बाधेगा नहीं यदि नाम का आश्रय दिया है नहीं तो बाध लेगा इसलिए नियम संख्या का जो नाम है वो तो ले ही लेते रहना चाहिए लेते ही रहना चाहिए उसको दूर नहीं करना चाहिए और उसके लिए कहा गया कि जैसे जिस सर्प का विष दांत उखाड़ गया है वो सर्प चोट भी करे काटे भी तब भी विष नहीं चढ़ेगा क्योंकि उसका पाप उसके पास में विष का दांत नहीं है ऐसे ही हरिनाम ग्रहण करने पर पाप की भी निवृत्ति हो जाती है और पाप की बासना ऊपर से दिखती है परंतु तो वो बासनाएं बहुत ज्यादा बाधेंगी नहीं और हरिनाम के द्वारा पाप की निवृत्ति होती जाएगी इसलिए संख्या पूर्वक हरिनाम करते रहना चाहिए यह सोच करके छोड़ना नहीं चाहिए संख्या क्या है हमारे पाप तो नृत्य हो नहीं रहे वासना तो नृत्य हो नहीं रही है इसलिए नाम को छोड़ने ऐसा नहीं करना चाहिए पाप की नाम एक और पाप की नृत्य के लिए प्राश्चतु रूप है दूसरी ओर नाम ग्रहण करने पर भले पाप में बासना हमारी बनी हुई है परंतु तो फिर भी वो बासना बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डालेगी और हमको बचाए रखेगी ऐसे ही यदि कोई ये कहे कि नामाभास करने पर शरणागति तो है नहीं जैसे अजामिल ने बेटे का नाम लिया नारायण लिया परंतु कोई नारायण की शरणागति तो उसको है नहीं अतः माया की नवृत्ति नहीं होती है बैकुंठ की प्राप्ति भी नहीं हो सकती है इसीलिए क्या वैकुंठ भै, पार्षद अजामिल को छोड़ गए इसका उत्तर यह है कि नहीं ऐसा भी नहीं है शुद्ध नाम जो है वो तो मुक्ति का कारण है परंतु स्नेहयुक्त नाम यह सामिप्य फल को प्रदान करेगा नामाभास के द्वारा पाप की निवृत्ति होगी संसार की निवृत्ति होगी परंतु यदि संबंध ज्ञान के साथ में नाम लिया जाएगा तो सामिप्य फल की प्राप्ति होगी दोनों बस्त, दोनों वस्तुओं में अंतर हुआ कि व्यक्ति ने नामा लिया है शरणागति नहीं है परंतु तो नामा ले रहा है तो ऐसे व्यक्ति को पूर्व पक्षी कहता है कि वैकुंठ की प्राप्ति नहीं है परंतु तो उत्तर वाला कह रहा है हाँ ऐसा है अभी वैकुंठ की प्राप्ति नहीं है उसके पाप की निवृत्ति हो जाएगी चित्त शुद्ध हो जाएगा संतों की समागम करने का उसको अधिक अवसर जल्दी अवसर मिल जाएगा संतों का एक स्वभाव है कि वे नाम विरोधी के पास में नहीं जाते हैं परंतु वे संसारी जन के पास में चले जाते हैं। जब कोई अपराधी नहीं है अपराधी के पास तो संत कभी बैठेगा नहीं मामा अपराधी है वैष्णव अपराधी है वैष्णव निंदक है नाम ंदक है ऐसे व्यक्ति के पास में संत नहीं बैठेंगे परंतु तो संतों का एक स्वभाव है कि वे निरपराधी यदि कोई है और पापी है तो उसके साथ में संघ कर लेंगे यदि नामापराधी नहीं है धाम और वैष्णव अपराधी नहीं है भले वो पापी है या पाप में प्रवृत्त है तब भी संतगण उसके ऊपर अनुग्रह कर देंगे जब पराधी है पापे है नाम अपराधी है वैष्णव अपराधी है तो ऐसे व्यक्ति से संतगण कोई संपर्क नहीं रखेंगे तो यहां पर कहने का तात्पर्य यह है कि नाम के दो रूप हैं, एक केवल नाम केवल नाम को ग्रहण करना शब्द मात्र में नाम को ग्रहण करना और एक संबंध ज्ञानपूर्वक नाम को ग्रहण करना जहां केवल नाम को ग्रहण किया जा रहा है वहां पर मोक्ष हो जाएगा परंतु तो संबंध ज्ञानपूर्वक ये नाम को ग्रहण किया जा रहा है तो संबंध ज्ञान नाम के द्वारा फिर बैकुंठ में सामीप्य की प्राप्ति होगी ये एक बात हुई तो नाम नामाभास के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी क्योंकि शब्द का उच्चारण मात्र किया गया है परंतु यदि मैं जिन नारायण का नाम ले रहा हूं नारायण कौन है नियंता परम रसिक हैं, परम मधु होकर के विराजमान ऐसे कृष्ण का नाम लेने पर संबंध ज्ञानपूर्वक नाम लेने पर फिर सामीप्य सुख की प्राप्ति होगी तो ये दोनों में अंतर हुआ फिर दोबारा सुन लें पहला प्रश्न था कि नाम से पाप की निवृत्ति होती है पाप की वासना की निवृत्ति नहीं होती है इसका उत्तर था नहीं भले पाप की वासना की निवृत्ति नहीं हुई है परंतु तो पाप की वासनाएं जीव को बांधेंगी नहीं जैसे जिस सर्प का विषदंत निकाल लिया गया है सर्प के काटने पर भी व्यक्ति मरेगा नहीं नुकसान नहीं होगा तो इसी तरह से मामा लेने पर भी पाप की तो नृत्य हो गई परंतु पाप की नृत्य के साथ साथ कहीं बंधन की प्राप्ति भी उसे व्यक्ति को नहीं होगी पाप की वासना होने पर भी पाप की वासनाएं बांधेंगे नहीं अब एक दूसरा प्रश्न किया गया कि बिना शरणागति ग्रहण किए हुए कोई यो ही नाम ले रहा है उसने कहीं दीक्षा नहीं ली है नाम सुनाया सुना नहीं है किसी से नाम की दीक्षा नहीं ली है परंतु वो कहीं नाम का उच्चारण कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति को कौन से फल की प्राप्ति होगी नामावास ले रहा है वैसे भी नाम नामावास ले रहा है जिस बेटे का नाम ले रहा है नारायण ना। तो नामावास कोई राय शरणागति ग्रहण की नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होगी बोले हाँ बिल्कुल ठीक है उसे वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होगी ये बात मानी केवल नाम ग्रहण करने से उसको संसार बंधन से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी परंतु सामीप्य सुख की प्राप्ति नहीं होगी सामीप्य सुख को प्राप्त करने के लिए दो चीज करनी पड़ेगी एक तो हमें श्री गुरुदेव के माध्यम से कृष्ण नाम श्रवण करना पड़ेगा एक बात और दूसरा ये कि ठाकुर के साथ में संबंध ज्ञान पूर्वक नाम को ग्रहण करना पड़ेगा यह एक दूसरी बात यो ही नाम ग्रहण करने पर नाम केवल मोक्ष प्रदान कर देंगे परंतु तो सामिप्य सुख प्रदान नहीं करेंगे इसको संतगण कुछ इस तरह से कहते रहे के जैसे गुलर के बटके गूलर के फल बीज यू ही धरती में पड़े रहते हैं टूट टूट करके गिरते हैं पर कुछ नहीं होता है यो ही जाएंगे और अंत में बेखात बन जाएंगे उड़ जाएंगे बेकार हो जाएंगे कुछ होगा नहीं पंथ कहते हैं कि यदि गूलर के पीपल के फल को कोई कोआ खा ले कोआ खाकर के किसी पत्थर के ऊपर भी बीट करे और बीट में यदि वो दाना आए तो पुरानी जो हवेली है पत्थर की उनकी सन्न में भी कहीं बड़ के पीपल के गुलर के वृक्ष उत्पन्न हो जाएंगे और यो धरती में पड़े रहते टूट गिरते कुछ नहीं होता है ऐसे ही श्रीमद गुरुदेव के माध्यम से जो कृष्ण नाम मिला है जीव को वो कृष्ण नाम तो फल देता है जो जो कृष्ण नाम है उसको यदि सुना जाए तो औषधि के रूप में उस गुलर के फल को लेकर के कोई उसकी औषधि बना ले ठीक है रोग की निवृत्ति हो जाएगी परंतु तो फल की प्राप्ति होना प्रेम वृक्ष का लगना वो तब तक संभव नहीं है जब तक कि दीक्षा पूर्वक श्री हरिनाम को श्रवण नहीं किया जाए इसलिए गुरुदेव के माध्यम से आचार्य के माध्यम से श्री कृष्ण नाम की जब प्राप्ति होती है कोय के माध्यम से यदि वो बीज कहीं आएगा कोई की बीठ के रूप में तो उससे फल की प्राप्ति होगी एक दूसरी बात होगी एक तीन साल प्रश्न किया गया कि नाम या नामाभास करने पर संसार से निर्वेद की प्राप्ति नहीं होती है पाप की निवृत्ति तो हो जाएगी पंत संसार से निर्वेद की प्राप्ति नहीं होगी निर्वेद माने अनासक्ति, उसकी प्राप्ति नहीं होगी और ठीक है तुरंत नाम श्रवण करने पर भी संसार से विरक्त विरक्ति नहीं हो रही है पंत विलंब हो रहा है अभाव नहीं देर है अभाव हाँ नहीं इसलिए नाम दीक्षा ग्रहण कर ही लेनी चाहिए संस्कार बसात यदि व्यक्ति नाम का आश्रय ग्रहण कर आ, करने के बाद में भी पाप करने में प्रवृत्त तो हो रहा है पाप कर रहा है परंतु उसके धीरे धीरे वे पाप भी समाप्त हो जाएंगे और नाम ग्रहण करने के बाद में व्यक्ति की स्थिति ये हो जाएगी कि पेवामी चपामी चो वह विषयों का भोग करने पर पाप करने पर भी उनको बुरा मानता रहेगा उनका उनको गालियां देता रहेगा जैसे जो व्यक्ति भोजन कर रहा है और भोजन करते समय झुझलाता भी जा रहा है यह क्या गाय जैसा बाट बना करके सामने रख दिया है न इसमें मसाले बोल रहे हैं ना हींग बोल रही है न इसमें धनिया बोल रहा है न इसमें नमक डाल रख से बोला है कभी नमक तेज हो गया और खाता भी जा रहा है छोड़ है नहीं तो इसको ही श्री विश्वनाथ चक्रती जी ने निरूपण किया कि पेवा में चो शपा पीता भी जा रहा है उपहार भी करता जा रहा है तो उसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी तो यहां पर ये कह रहे हैं कि नामाभास से यद्यपि विषय पूरी तरह से नहीं छूटा परंतु देर लगेगी कुछ देर के बाद में फिर विषय छूट जाएगा शुरू शुरू में जैसे भूखा व्यक्ति जो मिल है उसको खाता भी जा रहा है और बुराई भी करता जा रहा है फिर बाद में आकर के वह जो मिल रहा है उसमें बस आनंद फिर उसकी गाली देने की जो प्रवृत्ति है वो समाप्त समा हो जाएगी तो संस्कार यदि वह पाप कर रहा है तो फिर पाप से धीरे धीरे निर्वेद की प्राप्ति भी उस व्यक्ति को हो जाएगी अब एक चौथी बात कह रहे हैं कि श्री कृष्ण नाम उन कृष्ण नाम की स्थिति यह है कि कृष्ण नाम में अक्षरों का व्यवधान होने पर भी नाम की शक्ति नहीं समाप्त होती रा कहा अब और बीच में कोई दूसरी चीज कहने लगे और मां कहेंगे बाद में तो व्यवधान होने पर भी श्री कृष्ण नाम पवित्र कर लेते हैं भगवान नाम पवित्र करने वाले हो सकते हैं ये नाम में व्यवधान के द्वारा भी तो माया के विभ्रम के द्वारा कहीं व्यवधान उत्पन्न हो रहा है तब भी श्री नाम नामचिन्मय स्वरूप हैं और वे अपने प्रभाव को दिखाते हैं जैसे वेद के मंत्रों में अनेक जगह ऐसा देखने में आता है कि वहां पर स्म बई हो आ इन शब्दों का प्रयोग होने पर भी बीच में व्यवधान होने पर भी मंत्र कहीं अपने प्रभाव को दाएंगे पर ये बदंती पर बदंती ने कहकर के परि ये बदंती ये बीच में आ गया तो व्यवधान होने पर भी परंतु पर, तो पर ये जो अर्थ है वो अर्थ कहीं आ जाता है तो जैसे होने होने के कारण बेद में व्यवधान होने पर भी कहीं उपसर्ग को लगाया गया है पहले और जो अंग है उसका प्रयोग किया गया है बाद में परंतु तो फिर भी जैसे उसके अर्थ को ले लिया जाएगा इसी प्रकार श्री हरिनाम में चिन्मय होने के का... कारण यह सामर्थ्य है कि नाम के अक्षरों में व्यवधान होने पर भी नाम का प्रभाव समाप्त नहीं होता है और नाम का प्रभाव बना रहता है चिन्ह स्वरूप होने के कारण नाम के द्वारा मोक्ष जो है उनकी प्राप्ति हो जाएगी अब एक प्रश्न आया कि भाई नाम का उच्चारण तो सब करते हैं कर्मकांडी भी नाम का उच्चारण करते हैं जब भी कर्मकांड करने के लिए बैठेंगे तब सबसे पहले केशवाय नो नारायण नाधवायन ये तो सभी करेंगे आचरण तो करेंगे तो नाम का उच्चारण सब करते हैं फिर कर्मकांडियों को मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है ये बात कहा तो उन्होंने कहा कि वहां नाम का कहीं अपराध किया जा रहा है नाम का अपराध करने के कारण कि हम नाम भगवान को कर्म का अंग बना रहे हैं कर्म को नाम का अंग नहीं बना रहे हैं वैष्णव भी कर्म करते हैं दान दान यज्ञ यज्ञ तप, तप भी करेंगे, परंतु तो करने के बाद में वे अपने दान यज्ञ तप को नाम भगवान के आश्रित कर देंगे तसत् कृष्णार्पण वस्तु कहकर के या यश स्मृति नामोक्तिया तपो यज्ञ क्रियादीशु हमारे यज्ञ जो है इनमें इनको हम नाम भगवान के आश्रित कर रहे हैं नाम को समर्पित कर रहे हैं ऐसा करेंगे तो यज्ञ में जो कमी रह गई है वो कमी पूरी हो जाएंगी परंतु जहां नाम को केवल कर्म का एक अंग मान लिया गया तो हम नाम अपराधी तो एक वैष्णव के द्वारा कर्म करना कर्मकांड करना और एक कर्म कांड के द्वारा कर्मकांड करना दोनों में बहुत अंतर है वैष्णव कर्म कांड करके अपने सारे कर्मों को करके उन कर्मों को अंत में नाम भगवान के अधीन कर देता है कि मेरे कर्म में तो कमी ही कमी है कभी ब्राह्मण शुद्ध नहीं हुआ है कभी मंत्र शुद्ध नहीं बोला गया है कभी वस्तु शुद्ध नहीं हुई है कभी क्रिया शुद्ध नहीं हुई है कभी मेरे संकल्प शुद्ध नहीं हुए हैं कोई ना कोई कमी रह गई है कभी मैं शुद्ध नहीं हूं तो हमें कोई ना कोई कमी है कमी हो गई तो कर्म का फल मिलेगा नहीं ऐसी स्थिति में हम अब अपने कर्म को श्री नाम भगवान के अधीन कर रहे हैं और हम इन कर्म के द्वारा ये चाह रहे हैं कि श्री नाम भगवान आपके परकर रूप में मेरा ये कर्म है आप अपने फल को मुझे प्रदान करें और नाम का मूल फल है कृष्ण प्रेम प्रदान करना एक भक्त तो भी करता है वेद के मंत्रों का उच्चारण भी करता है वैदिक विधि का भी पालन करता है वो आचमन प्राणायाम संकल्प प्रोक्षण अघमर्षण अर्घ सारी वस्तुओं को प्रदान करेगा उपस्थान परंतु उन सारे मंत्रों को अंत में वो नाम के अधीन कर देगा ऐसी स्थिति में श्री नाम भगवान उसके ऊपर कृपा कर देंगे जबकि कर्म कांड की स्थिति यह है कि वो जैसे सौ मंत्र बोल रहा है ऐसे एक सौ एकवे मंत्र के रूप में यशमृत्या से नाम मुक्त बोल रहा है वो नाम भगवान को कर्म के अधीन कर रहा है कर्म को नाम के अधीन नहीं कर रहा है लिए कर्मकांड भी नामापराधी है जबकि भक्त नाम आपराधी नहीं है वो दान यज्ञ तप इन सबों को कर्म के अधीन करते हुए विराजमान होता है इसलिए नाम भगवान एक भक्ति के ऊपर कृपा करते हैं परंतु एक कर्म कांड भी नाम का आश्रय ग्रहण करता है तब भी उसके ऊपर कृपा नहीं करते हैं तो निष्कर्ष की बात यह हुई कि कर्म के अंग रूप में नाम का उच्चारण करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है केवल कर्म की पूर्ति मात्र होती है तो स्वर्ग मिल जाएगा तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी जबकि भक्त जब अपने कर्म को नाम के अधीन करेगा तो नाम का मुख्य फल है कृष्ण प्रेम प्रदान करना वो प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी ंगिक फल है मोक्ष की प्राप्ति वो भी हो जाएगी पाप की निवृत्ति वो भी हो जाएगी तो भक्त को अधिक लाभ की प्राप्ति होगी अब एक तीसरा प्रश्न आया कि भगवान का नाम लेने पर यदि सारे कर्मों की निवृत्ति हो जाती है तो प्रारब्ध कर्म की भी निवृत्ति होनी चाहिए हमको जो शरीर मिला हुआ है वो प्रारंभ के कारण ही मिला हुआ है तो यदि प्रारंभ कर्म निवृत्त हो जाएंगे तो नाम ग्रहण करने के साथ ही साथ शरीर गिर जाना चाहिए पंत तो ऐसा होता नहीं है नाम दीक्षा के बाद में भी हमारा शरीर बना रहता है जबकि प्रारंभ कर्म निवृत्त हो गए तो शरीर गिर जाना चाहिए इसका उत्तर है कि नहीं शरीर गिरेगा नहीं क्योंकि नाम संचित और क्रियमान दो पापों को तो तुरंत दूर कर देंगे परंतु तो प्रारब्ध कर्म का आभास बना रहता है प्रारब्ध आभास कहीं बना रहता है ठाकुर इसलिए करते हैं कि भक्त को सेवा करने का सौभाग्य मिले भजनानंद की उसको प्राप्ति होती रहे इसलिए आगे वो भजन करेगा और भजन करके संबंध ज्ञानपूर्वक वो भजन करेगा इसके लिए उसके शरीर को बनाए रखना है एक बात इसलिए नाम ग्रहण करने के साथ ही साथ नामा ग्रहण करने के साथ ही साथ नाम तो बड़ी बात है नामाभास के साथ साथ भी शरीर गिरा नहीं शरीर बना रहता है जिससे हम भजनानंद को प्राप्त कर सके अब दूसरा कारण शरीर जो बना रहा है इसके द्वारा ठाकुर एक बात और स्थापित करना चाहते हैं कि भाई कहीं नाम के बल पर तुम पाप करने मतलब जाओ नाम के बल पर प्रमाद पाल लेना ये उचित नहीं है वर्णाश्रम धर्म का भी पालन करना चाहिए ये स्थापन करने के लिए माने कर्म कांड और ज्ञान कांड इनका सर्वथा उच्छेद न हो जाए इसलिए भगवान नाम भी नाम ग्रहण करने के बाद में भी दीक्षा हो जाने के बाद में भी शरीर बनाए रखते हैं अन्यथा पूरा कर्म कांड ही उच्छिन्न हो जाएगा अब तीसरी बात नाम के बल पर कोई प्रमाद प्राप्त कर ले वर्णाश्रम धर्म से भी प्रमाद प्राप्त कर ले वो भी उचित नहीं होगा और कई बार ऐसा होता है कि कृपा के बल पर हम प्रमाद पाल लेते हैं सब करने वाले ठाकुर जी हैं इसलिए बस जो आए तुम को आचरण करो करने वाले ठाकुर जी हैं तो ऐसा नहीं वहां पर शास्त्र ने जो विधि बताई है उस विधि का भी पालन करना चाहिए इसलिए कृपा के बल पर अपने भजन को छोड़ करके बैठ जाना साधन को छोड़ करके बैठ जाना यह भी उचित नहीं है मिलेगा कृपा से ही फल परंतु तो अपने साधन को नहीं छोड़ना है अपना प्रयास निरंतर निरंतर करते रहना है तो ये एक बात कही के नाम और नामाभास के द्वारा तुरंत भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं होती है क्योंकि भगवान भजन के आनंद को प्रदान करना चाहते हैं एक बात कर्मकांड ज्ञानकांड और भक्त इन तीनों के साधनों को जगत में बनाए रखना चाहते हैं अन्यथा इन तीनों के साधनों को छोड़ दिया जाएगा और तीसरी बात के कृपा के बल पर कहीं व्यक्ति प्रमाद पाल करके नहीं बैठ जाए और अपना भजन नहीं छोड़ दे ये अपने साधन को नहीं छोड़ दे प्रमाद से बचाने के लिए श्री भगवान नाम ग्रहण करने के साथ साथ तुरंत ही मुक्ति नहीं देते हैं भजन करने के लिए समय बचा करके रखते हैं ऐसा करने पर कहीं जो अधिकारी है वो अधिकारी व्यक्ति ठीक रास्ते के ऊपर चलेगा और श्रुति स्मृति ममय वाग्य श्रुति और स्मृति भगवान की आज्ञा हैं उनका उल्लंघन साधक को नहीं करना चाहिए इनका उल्लंघन करके यदि वो चलेगा तो उसे बंधन की प्राप्ति हो जाएगी अब एक प्रश्न है कि नाम अपराध हो गया तो क्या साधक को अपराध को दूर करने के लिए कोई प्रयास करना चाहिए बोले नाम अपराध होने पर दूसरे प्रायश्चित करने के लिए व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए उसे नाम का ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए दो चीज नहीं करनी है जाने अनजाने में यदि हमको कहीं अपराध हो गया तो हम अपने आप को दंड देने के लिए कहीं आत्महत्या करने लग जाएं ये उचित नहीं है अपने आप को दंड देने लगे ये उचित नहीं है एक बात दूसरी बात कर्म कांड के चक्कर में पड़ जाए के चक्कर में पड़ जाएं ये भी नहीं है उस समय जीव को पूरी तरह से नाम भगवान को अपने आप को समर्पित करना चाहिए कर्मकांड के चक्कर में उसे नहीं पड़ना चाहिए ऐसी स्थिति में नाम जो है वो नाम नामापराधी को नाम भगवान का आश्रय ग्रहण करना चाहिए उसे न तो अपने आप को दंड देना चाहिए और न उसे प्राश्चित के चक्कर में धर्मशास्त्र में जो प्राश्चित बताए गए कि भाई यदि तुम में कहीं अमेध्य भक्षण तुम्हारे द्वारा हो गया तो क्या प्राश्चित है बोले खोलता हुआ घी उसको पियो मरो तो इसका मतलब मरो पर ऐसे जो प्रायश्चित बताए गए उन प्रायश्चितों के चक्कर में नहीं निपड़ना चाहिए या कभी गलती से अब गुरु निंदा हो गई बात बात में कहीं मानव स्वभाव के कारण गुरुजी के किन्नी दोष को देख करके गुरु की निंदा हो गई अब धार्मिक शास्त्र के पास में जाओगे तो धर्मशास्त्र कहेगा बोले इसका प्राश्चित क्या है बोले घास की जलती हुई घास की आग में तुषाग्नि तो में अपने आप को मर अब ये कोई बात है क्या <laughs> तुषाग् तो में वो तो तो धीरे धीरे चिपक जाएगा एक एक जलता हुआ शरीर में और कितना कष्ट होगा तो ऐसे जो प्राश्चित शास्त्र में बताई गई उन प्राश्चितों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए गलती बन जाती है गलती करना मानव का स्वभाव भी है गलती बन भी जाए ऐसी स्थिति में नाम भगवान का आश्रय ग्रहण करना चाहिए यथासाध्य साध्य जहां अपराध बना है वहां क्षमा प्राप्त कराने के लिए, लिए प्रया प्रयत्न करना चाहिए और नाम भगवान का आश्रय ग्रहण करना चाहिए जो नाम हैं, उनके अनेक दस नाम अपराध हैं परंतु उन मापराधों में जो तीन नाम अपराध हैं वे सबसे ज्यादा भयंकर है उन तीन नाम अपराधों से तो जरूर बच दस नाम अपराधों में तीन नाम अपराधों से जरूर बचना चाहिए पहला नाम अपराध है गुरु की अवज्ञापूर्वक नाम ग्रहण करना यह महा अपराध इससे बचना है क्या जी गुरु जी क्या करेंगे ामी तो बताएंगे नाम हम अपने आप कर लेंगे तो गुरु की अवज्ञापूर्वक नाम का आश्रय ग्रहण करना तो फिर नाम जि के ऊपर नहीं आएंगे नाम कृपा नहीं करेंगे तो एक ही महा अपराध है अवज्ञा को हृदय में धारण करना और ऊपर से भगत बनकर के नाम जपना ऐसा नाम अपराध नहीं करना चाहिए दूसरा नाम के बल पर पाप कर लेना अपराध से भी बचना चाहिए कि अजय पाप कर लो एक बार राम राम कह देंगे नाम तो सबके पापों को दूर करता है एक बार राम राम कह लिया हो जाएगा दूर तो नाम के बल पर पाप करना ये एक और और भी बड़ा नाम हो जाएगा तो गुरु की अवज्ञा करना और नाम के बल पर पाप करना फिर नाम को एक सामान्य सत्कर्म समझना ये तीन महा अपराध है इनसे बचना जैसे तीर्थ यात्रा तीर्थ स्नान दान व्रत ऐसे ही नाम भी एक अच्छा कर्म है पुण्य कर्म है नाम नाम तो साक्षात भगवान है पुण्य कर्म नहीं तो इन तीन अपराधों से नाम को सामान्य सत्कर्म समझ करके एक कर्मी के रूप में नाम को ग्रहण करना फिर नाम के बल पर पाप का संचय कर लेना और गुरु अवज्ञापूर्वक श्री भगवान नाम को ग्रहण करना तो फिर नाम कृपा नहीं करेंगे इन तीन महा अपराधों से बचना चाहिए बाकी के जो अपराध हैं उन अपराधों से भी बचना चाहिए सारे अपराध अंत में नाम अपराध के रूप में ही परिणत हो जाते हैं तो वैष्णवजन वे नाम का ही आश्रय ग्रहण करते हैं श्री अजामिल को भी विष्णु दूत इसलिए अपने पास में नहीं ले गए क्योंकि संबंध ज्ञान पूर्वक नाम कराना है और भजनानंद का आस्वादन प्राप्त कराना है एक तो अजामिल ने अभी तक संबंध ज्ञान पूर्वक नाम नहीं लिया और दूसरा उसे भजन करने का जो आनंद है उस भजन करने के आनंद की भी प्राप्ति नहीं हुई थी दोनों वस्तुओं के लिए श्री नाम का आश्रय ग्रहण करना चाहिए इसीलिए ये कह रहे हैं कि जाते नामापराधेपी प्रमादेन कथनों सदा संकर्तिय नाम तदेक शरणो भवेत भवेद यदि कभी नाम अपराध बन जाए तो नाम का ही आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा नामपराध युक्ता नाम नाम हरन त्यगम अविश्रांत प्रयुक्तानी तान्यण च नाम से जो युक्त हैं उनको नाम ही उनके अपराध को दूर करता है इत्यादि इत्यादि ये बीच में एक प्रसंग था जो टीकाकारों ने कहीं नाम अपराध के विषय में श्री अजामिल के प्रसंग में इन सारे प्रसंगों को इन सारे प्रश्नों को श्री विष्णा चक्रवर्ती जी ने विशेष रूप से अपनाया कि नाम के द्वारा फिर से संक्षेप में उसका रिविजन करने कि नाम जो है उसके द्वारा पाप की निवृत्ति होती है मोक्ष की प्राप्ति होती है ये नाम का गौण फल है नाम का मोक्ष फल प्रेम प्रदान करना है फिर कर्मांग नाम का उच्चारण करने पर कर्मकांडी नाम का अपराधी है जबकि वैष्णव नाम का अपराधी नहीं होता है नाम को कर्मकांड का एक विषय बना करके एक अंग बना करके यदि हमने किया तो नाम का हम अपराध कर रहे हैं जबकि होना यह चाहिए कि हम जो कुछ भी दान यज्ञ कर्म कर रहे हैं उन सबों को अंत में हम नाम के ही समर्पित कर दें और ये कहें हे नाम आप अपने फल को हमको प्रदान करो कर्म का फल हमको नहीं चाहिए हमको आपका फल चाहिए नाम का फल है कृष्ण प्रेम प्रदान करना जबकि कर्म कांड का फल है स्वर्ग की प्राप्ति एक मीमांसक कर्म कांड वह नाम को इसलिए लेता है कि उसे स्वर्ग जाना है उसे नाम से कुछ लेना देना नहीं है नाम कही जाओ मुझे स्वर्ग का फल ले जाओ मैंने तुम्हारा आश्रय लिया इसलिए कि बस मुझे स्वर्ग मिल जाए मुझे नाम से कोई लेना देना नहीं है उस कर्मकांडी की यह भावना रहती है जबकि वैष्णव की यह भावना रहती है कि मैंने जो यज्ञ किया है उसका स्वर्ग जाए कहीं मुझे गोविंद चरण की प्राप्ति होनी चाहिए तो दोनों की दृष्टि बिल्कुल अलग है वैष्णव की दृष्टि है नाम ग्रहण करने पर कृष्ण प्राप्ति करना जबकि कर्मकांडी की दृष्टि है नाम के माध्यम से स्वर्ग मिलना नाम से उसको कोई लेना देना नहीं इसलिए नाम का अपराध नाम को कर्म कांड का एक अंग मान करके नाम का आश्रय नहीं लेना चाहिए नाम को सम्राट मान करके नाम का आश्रय ग्रहण करना चाहिए <coughs> तीसरी बात यह कि प्राश्चित इत्यादि उनके भरोसे नाम नहीं लेना चाहिए जो नामापराध हैं उन नामापराधों में तीन नामापराधों से विशेष रूप से बचना चाहिए पहला नाम अपराध है गुरु की अवज्ञा करके नाम का आश्रय ग्रहण करना एक तो नाम का आश्रय ग्रहण करेंगे नहीं नाम जिभा पर नहीं आएंगे और यदि आ आग रहे हैं तो भी नाम प्रेम फल को प्रदान नहीं करेंगे इसलिए गुरु का त्याग करते हुए नाम को ग्रहण करना ऐसा नहीं है गुरु का आश्रय लेकर के नाम ग्रहण करें ये गुरु अवज्ञापूर्वक नाम ग्रहण करना पहला महान नाम अपराध दूसरा महान नाम अपराध है नाम के बल पर पाप कर लेना क्या आज पाप कर लो एक बार राम राम कह लेंगे पाप दूर हो जाएगा और तीसरा नाम अपराध है कि जैसे दान यज्ञ स्नान तीर्थ यात्रा ये पुण्य के काम है ऐसे राम नाम लेना भी एक पुण्य का काम है जबकि राम नाम प्रेम को प्रदान करने के लिए श्री कृष्ण नाम प्रेम को प्रदान करने वाले हैं वो केवल पुण्य कर्म नहीं है इनसे बच करके रहे के एक चौथी बात अगली बात बताई वो अगली बात ये कि यदि कभी पाप बन जाएं तो शरीर को कष्ट देना या कर्म कांड के चक्कर में न पड़ करके साधक को नाम का ही मुख्य रूप से आश्रय ग्रहण करना चाहिए तो यह हुए सामान्य अपराध की बात सामान्य अपराध भी बन जाए पाप भी बन जाए तो नाम का आश्रय लेकर के साधक विराजमान होना चाहिए नाम का आश्रय लेने पर फिर उसे कर्म कांड के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं होगी और नामापराध बना है तब भी नाम का ही आश्रय लेना चाहिए पाप बना है तब भी नाम का आश्रय और नामापराध मना है तब भी नाम का ही आश्रय साधक को ग्रहण करना चाहिए श्री गुरुदेव के माध्यम से आचार्य के माध्यम से जो नाम प्राप्त हुआ है उस नाम में प्रेम को प्रदान करने की सामर्थ्य है सामान्य रूप से यदि बिना गुरु चरणाश्रय के कोई नाम ले रहा है तो नाम में शक्ति तो है उस नाम की शक्ति के द्वारा दो चीज प्राप्त हो जाएंगी पाप की निवृत्ति हो, हो जाएगी संसार बंद की निवृत्ति हो जाएगी परंतु सेवा सुख तब मिलेगा जबकि ठाकुर का नाम संबंध पूर्वक जीव ग्रहण करेगा और चलते चलते एक बात और कि भगवान के नामों में स्वप्रिय नाम को ग्रहण करना चाहिए स्वप्रिय नाम में जैसे नाम लीला संबंधी भगवान को प्यारे हैं और उनसे जैसी फल की प्राप्ति होती है वैसी फल की प्राप्ति कोई दूसरे प्रकार से नहीं होती ऐश्वर्य परक नाम से कृष्ण उतने बसीभूत नहीं होते हैं जैसे कि प्रेम परक नाम से भगवान बशीभूत होते हैं ऐसे नाम और अपराध इनके विषय में विचार करने के बाद में जब श्री हरिदास ठाकुर ने वहां के ब्राह्मणों को संतुष्ट किया शास्त्रार्स्त्र करने वाले ब्राह्मणों को वहां पर एक गोपाल चक्रवर्ती नाम करके एक ब्राह्मण था ये श्री हिरण्य गोवर्धन माने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी इनके पिता और चाचा के घर का ही कारिंदा था सब काम काज देखने वाला था ब्राह्मण था और पंडित पढ़ने का बड़ा था मैं पंडित हूं शास्त्र को जानने वाला हूं था उनके यहां का कामकाज करने वाला कारिंदा परंतु अपने आप को ये पंडित भी मानता था सो गोपाल चक्रवर्ती नाम एक ब्राह्मण मजुम दारेर घोरे से ही आरिंदा प्रधान ये वहां के सारे कारिंदाओं में कार्य करने वालों में प्रधान भी था गौ देश में रहता है और ये राजा के यहां पर भी आरिंदागिरी माने कारिंदा पन्ने का काम ये करता है इनके यहां के घर के काम को भी संभालता है वहां पर भी राजा के यहां पर भी रहता है ये वहां पर विराजमान है और 12 लाख मुद्रा का हिसाब रखना ये इसके माने इसका जो टर्नओवर था वो साफ 12 लाख मुद्रा का ये हिसाब रखने में बड़ा कुशल था श्री दोनों के दोनों हिरण्य और गोर्धन ये इतना मुद्रा राजा को खजाने में देते थे प्रतिवर्ष भुगतान करते थे गोपाल चक्रवर्ती परम सुंदर भी था से से युक्त है। जब इसने सुना भास से मुक्ति हो जाती है तो इस पर सहन नहीं हुआ और उस समय श्री हरदास ठाकुर से बिड़ गया और क्रोध करके के क्रोधित करते हुए कह रहा कि बोले अरे रहने दो तुम चार भावुक लोगों को बैठा करके नाम की महिमा का गायन करते हुए इतना एग्जीग्रेशन कैसे कर रहे हो इतना बढ़ा चढ़ा करके बात कैसे कर रहे हो इतनी बढ़ा चढ़ा करके बात करने की जरूरत नहीं है नामावास से मुक्ति हो जाएगी मुक्ति को तो तुमने बिल्कुल ऐसा समझ लिया जैसे कि बिल्कुल बथुआ हो जैसे चला मरमोरा हो इतनी जल्दी से नामावास लिया मुक्ति हो जाएगी ऐसा कैसे हो सकता है मुक्ति कितनी कठिन चीज है योगी कितना प्रयास करते हैं ज्ञानी कितना प्रयास करते हैं तब जाकर के कहीं अपवाद की उनको प्राप्ति होती है ये भावुक लोगों को ऐसे बेकाया मत करो पंडित जी ऐसा कह कर के श्री हरदास ठाकुर से बढ़ गया कोट जन्म ब्रह्म ज्ञाने यही मुक्ति नोड़ों जन्म तक व्यक्ति प्रयास करता है तब जाकर के ब्रह्मज्ञान होता है ब्रह्मज्ञान हो नहीं पाता है मुक्ति नहीं होती है यही कहे नामा भाष से मुक्ति हो है। और ये महात्मा जी कह रहे हैं हरदास ठाकुर के नामाभा से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है हरदास कह रहे हैं अरे भैया नहीं नहीं मैं झूठ नहीं कह रहा हूं बढ़ा चढ़ा करके नहीं कह रहा हूं एग्जीगेशन नहीं कर रहा हूं क्यों संशय कर रहे हो शास्त्र कहे नामाभास मात्र मुक्ति हो मैं शास्त्र की बात कह रहा हूं शास्त्र कहते हैं कि नामाभास मात्र से भी मुक्ति हो जाती है भक्ति सुख आगे मुक्ति अति तुच्छ हो श्री हरिनाम मुख्य रूप से भक्ति प्रदान करते हैं और भक्ति सुख सुख के आगे मुक्ति तो अत्यंत तुच्छ है आते भक्तगण मुक्ति नहीं न इसलिए भक्तगण मुक्ति को कभी छूते भी नहीं है मुक्ति नहीं चाहते हैं वे तो भक्ति ही चाहते हैं श्री हरदास ने जब ये कहा तो विप्र अटक गया बोले पंडित जी ए हरदास सुनो विप्र कहे नामावास है यदि मुक्ति न से मुक्ति नहीं हुई तो समझ लेना मैं तुम्हारी नाक काट लूंगा oh, oh, हरिदास yeah. से क्या ऐसा जबरदस्त हरिदास ठाकुर से अतक गया कि नामावास से मुक्ति नहीं हुई मुझे करके दिखाना पड़ेगा नामावास से मुक्ति नहीं हुई तो मैं तुम्हारी नाक काट लूंगा और हरदास भी जोश में आगे नाम में तो विश्वास है हरिदास ठाकुर का क्या कहना तो हरिदास ठाकुर कह रहे हैं श्री ठाकुर कि हरिदास कहे यदि नाम से मुक्ति ना हो तभी नाक काटे सुनिश्चित बोले हाँ नामा से मुक्ति नहीं हो तो मेरी नाक काट लेना मैं तैयार हूं सारे लोग सुनकर के हाहाकार करने लगे और उस समय श्री गोव हिरण्य ये दोनों के दोनों दौड़े और तो उन्होंने उस गोपाल को वहां से हाथ पड़े ऐह समाज के बीच में ऐसे बहुत का अपमान करते हैं क्या चल तेरी समझ में नहीं आता तू तुम जाए से उसको धिक्कार दे रहे हैं और धिक्कार देकर के बलाय पुरोहित तारे करे भरसौ और उस समय इनके श्री बलराम पुरोहित बेबी इनकी भर्सना कर रहे हैं कह रहे हैं घटपटिया मूर्ख तुम भक्ति कहा जाने अरे तुम तो घटपटिया हो सदा घटपट मैया एक होकर के घटपट की बात कर सक, करते रहते हो कि जो मिट्टी है उसे घट बना घट से ही मिट्टी बना जो मिट्टी है वो घट में कहीं वह आ, असंभाई असंभा होकर के ये संभाई कारण होकर के वो उसमें विराजमान है तुम तो नैया एक हो बस ये घटपट करते रहते हो इससे मुक्ति नहीं होती है कि जो अपने आप को नष्ट कर न करते हुए दूसरी वस्तु में स्थित हो उसको हम संभाई कारण करेंगे एको एक वो अवनिश्चित अपराश्रत में अवतिष्ठते वो करते रहो कि मिट्टी अपने आप को नष्ट करती नहीं है और घरे के रूप में परिणत हो जाती है तो तुम नई को घटपट करते रहो मिट्टी और घट में कोई अंतर नहीं है मिट्टी ही घट रूप में परिणत हुई है जो तंतु है वही पट के रूप में परिणत हुआ है तुम नई आयकों को तो बस घटपट करना है इससे और कोई काम नहीं है तुम्हारे तो पास ना घटपट का ही दृष्टान्त है कि मिट्टी घरे का उपादान कारण है कुमार वह घरे का निमित्त कारण होकर के विराजमान है मिट्टी में स्थित जो रंग है वह का संभाई कारण होकर के विराजमान है जो काल और स्थान है वो असंभावी कारण होकर के विराजमान है बस यही सब करते रहो तुम्हारे घटपट करने से तुमको और कोई दूसरी दूसरी बातें कोई तुम्हारी समझ में आएंगी नहीं तो तुम घटपटिया मूर्ख घटपट करने वाले मूर्ख हो तुम भी भक्ति कहा जाने तुम भक्ति को नहीं जानते हो हरदास ठाकुर का तुमने अपमान किया तेरा सर्वनाश हो जाएगा ऐसा सब निप डाटा श्री हरदास ठाकुर ये सुन करके बड़े दुख दुखी हुए और हरदास ठाकुर उठ करके चले आए तब श्री हिरण्य और गोवर्धन इन दोनों मजुमदारों ने उस ब्राह्मण का त्याग कर दिया मैंने गोपाल चक्रवर्ती जो था इनके यहाँ का जो कालिंदा था उस कालिंदा को घर से निकाल दिया उसका त्याग कर दिया और सब हरदास ठाकुर के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं बुलमरे हमने आपको बुलाया था यहाँ पर नाम की महिमा श्रवण करने के लिए आपके आशीर्वाद को पाने के लिए परन्तु तो यहां पर आपका अपमान हुआ हमको क्षमा करें क्षमा करें हरदास कह रहे हैं ना ना ऐसा होता रहता है तुम चिंता मत करो तुमने थोड़ी किया है वो तो किसी व्यक्ति का मुंह कोई थोड़ी पकड़ा जा सकता है तो हरदास हंस हंस करके मधुर वचन ही कह रहे हैं कि तुम सभी का दोष नहीं है ये ब्राह्मण अज्ञ है इसका ही दोष है तर्क निष्ठ हो करके ये कई हेतु के आधार पर किसी वस्तु को तर्कन्ते प्रतिपाद्यंते तर्क जहा हेतु देकर के किसी वस्तु को स्थापित किया जाए उसका नाम है तर्कशास्त्र। शास्त्र ये तर्क करने वाला यह एक ब्राह्मण था इसका एक दोष है तर्क के द्वारा नाम की महिमा को नहीं जाना जा सकता है कौन कोथाही जानवे से ही सब तत्व ये सभी लोग ऐसा जान लेंगे अभी बाद में कहीं नाम की मेहमा जानना बड़ा कठिन है भक्ति से कोई कोई कहा भक्ति के बिना इस तत्व को जान सकता है उस समय सब लोग अपने अपने घर जाओ श्री कृष्ण सबका कल्याण करेंगे ऐसा कह करके श्री हरिदास ठाकुर ने सबको विदा किया और श्री हेरदास ये भी अपने घर लौट करके चले आए हैं और यह कह दिया कि गोपाल अब तुम हमारे घर पर नहीं आओगे तुमने हरदास ठाकुर का अपमान किया ऐसा कहकर के इनको बाहर निकाल दिया उसकी डौली बंद कर दी है गोपाल की इधर क्या हुआ कि तीन दिन भीतरे से विप्र कुश्तु तो हाई गोपाल चक्रवर्ती को तीन दिन के भीतर ही शरीर में कुष्ठ हो गया और इसकी नाक कितनी सुंदर शरीर था गोपाल का परंतु तो देखते देखते ही इसकी नाक जो ऊंची थी वो नाक अपने आप गल करके सड़ करके नीचे गिर गई हो गया इसने जो कहा था मैं नाक काटूंगा तो इसकी नाक ही कट गई उल्टी उसी का श्री ठाकुर ने इनको दंड दिया है ठाकुर ने इनको दंड दे दिया है चम्पे की कली के समान इनके जो हाथ पैर उंगलियां ये सब लाल रंग की सफेद रंग की चम्पे की कली के समान इनकी उंगलियां हो गई और इनके शरीर में कुष्ठ हो गया है लूला लंगड़ा हो गया है कोकड़ हरिल सब कुष्ठ गेल गाली और हाथ पाम भी गल गल करके गिरने लगे सब लोगों को बड़ा चमत्कार हो रहा है श्री हरदास वे उनकी सब प्रशंसा कर रहे हैं सब हरदास को नमस्कार नमस्कार कर रहे हैं श्री हरदास ने यद्यपि गोपाल के दोषों के ऊपर ध्यान नहीं दिया था परंतु भगवान ने महत अपराधी को दंडित दिलवा दिया है भक्त बत्सल भगवान है और उनका स्वभाव है कि यदि कोई है तो उसके तो अपराध को क्षमा करेंगे परंतु यदि कोई बैष्णव निंदक है तो उसके द्वारा किए गए अपराध को ठाकुर क्षमा नहीं करते हैं ब्राह्मण कुष्ठ रोग में दुखी हो गया है श्री बलराम इधर विपरीत कुष्ठ रोग ने हरिदास दुखी हेला हरिदास को जब ये पता लगा कि गोपाल चक्रवर्ती दुखी हो गया है हरदास को बड़ा दुख हुआ और बलाई बलाईपुरोहित कहीं शांतिपुर आए ये बलाईपुर को छोड़कर के शांतिपुर में उस समय आगे श्री आचार्य के साथ में मिले अद्विताचार्य के साथ में वहां पर प्रणाम किया है अद्विताचार्य ने श्री हरदास ठाकुर का बड़ा आदर किया है और गंगा तीरे गुफा करी वहां पर गंगा जी के किनारे गुफा बना करके श्री हरदास ठाकुर ये वहां पंदवास ने भागवत गीता इनके अर्थ को श्री अद्वैताचार्य नृत्य कथा कहें भागवत की चर्चा करें उनका आस्वादन करते हुए ये विराजमान ऐसे श्री हरदास की अपूर्व महिमा के हरदास का अपराध करने पर उस गोपाल चक्रवर्ती को वैष्णव अपराध करने पर कहीं दंड की प्राप्ति हुई ये हरदास ठाकुर की महिमा का निरूपण किया और श्री नाम भगवान उनकी महिमा का निरूपण किया बोलो जगन मंगल हरिनाम संकीर्तन की लतायरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय बृंदावन दिहारी लाल की जय जय श्री राधेश